गीता तत्व चिंतन महाभारत और उसके रचयिता साहित्यिक क्षेत्र की भांति महर्षि व्यास सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी एक प्रमुख नेता थे वे बड़े भारी संगठन के संगठक थे पुराणों से विदित होता है कि उनका एक मंडल था जहां कहीं धर्म और संस्कृति पर वे आघात सुनते मंडल सहित वहां पहुंच जाते और धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए प्रयत्न करते प्राचीन ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि वे समय समय पर ईरान आदि सुदूर देशों का भी यात्रा करते थे और पुनर्जन्म आदि के सिद्धांत वहां के लोगों को समझाते थे पुराणों के माध्यम से उन्होंने तीर्थों मंदिरों और व्रत उत्सवों का प्रचार प्रसार किया वे बड़े मनोवैज्ञानिक थे और समाज मनोविज्ञान से विशेष रूप से परिचित थे उन्होंने समाज को संगठित रखने के लिए वर्णगत अधिकारों का निषेध किया और धर्म के ऐसे अंगों पर जोर दिया जिनमें वर्ण और जाति का भेद किसी प्रकार की रुकावट न डाले जिन पर मानव मात्र का समान रूप से अधिकार रहे इसलिए उन्होंने पुराणों में भगवत भक्ति नाम संकीर्तन तीर्थ और व्रतोपवास आदि का ही विस्तृत संग्रह किया यदि कहा जाए कि वर्तमान हिंदू समाज में जो कुछ थोड़ा संगठन आज भी दिखाई देता है वह भगवान व्यास की ही कृपा है तो यह अति अतिशयोक्ति न होगी राजनीति के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए महाभारत काल में हस्तिनापुर में पुरुवंशियों का राज्य था तत्कालीन तत्कालीन जनपदों और गणराज्यों में वह सबसे प्रतिष्ठित राज्य माना जाता था जब पुरुवंश संतानहीन होने के कारण दुर्दशा को प्राप्त हुआ तब महर्षि व्यास ही सामने आए और अपने प्रभाव से राज्य की प्रतिष्ठा कायम रखी उस समय जरासंध आदि राजागण संस्कृति के नाश के लिए कमर कसे हुए थे वे लोग धर्मज्ञ व्यक्तियों का उत्पीड़न करते और धर्म की जड़ों को काटने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते भगवान व्यास को इन लोगों की कुचेष्टाएँ गवारा न हुई उन्होंने उन ऋपतियों का दमन करने की ठानी वे युधिष्ठिर के पास गए और उन्हें रासू यज्ञ करने के लिए उत्साहित किया उद्देश्य यह था कि दिग्विजय के द्वारा दुष्ट राजाओं को दबा दिया जाए वे अपने इस संकल्प में सफल हुए बाद में जब राजा के लिए धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों में युद्ध छिड़ गया बाद में राज्य के लिए धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों में युद्ध छिड़ गया सुवे तो धित के पास गए और उन्हें बहुत समझाया उन्होंने दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश की पर जब उनके इन प्रयत्नों का कोई फल ना निकला और जब उन्होंने देखा कि युद्ध तो अब अनिवार्य है तो उन्होंने पांडवों को सहायता देने का निश्चय किया और उनके द्वारा दुर्योधन आदि को दंड देने की योजना बनाई इसी उद्देश्य से प्रेरित हो वे पांडवों के पास गए जब वे लोग वनवासी थे वहां जाकर अर्जुन को मंत्र का उपदेश दिया तपस्या की विधि बताई और उसे तपस्या के लिए हिमालय भेजा और हम जानते ही हैं कि उसी से अर्जुन को अतुलनीय शक्ति प्राप्त हुई जिसके फलस्वरूप पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए भगवान व्यास समन्वय के प्रतीक थे तत्कालीन समाज में धार्मिक असहिष्णुता दिनों दिन प्रबल होती जा रही थी यह विराट भारतीय समाज भिन्न भिन्न दर्शनों और विभिन्न मतों के प्रचार के फलस्वरूप बहुत से छोटे छोटे दलों में विभक्त हो गया था और ये सारे समुदाय आपस में झगड़ा किया करते इसी प्रकार कर्म उपासना और ज्ञान के अनुयायी भी एक दूसरे की निंदा करने में अपने पुरुषार्थ की सफलता मानते ज्ञानियों के दृष्टि में उपासक और कर्मकांडी निम्न अधिकारी थे अतएव वे निंदा के पात्र थे उपासक कर्मकांडियों को अपने से छोटा मानते और कर्मकांडी ज्ञानियों को ढोंगी और पाखंडी समझते इस पंथ विद्वेश के कारण समाज में कलह का विश्व व्याप्त हो गया था ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता के माध्यम से भगवान वेदव्यास ने इस विश्व को सोखने का भरपूर प्रयास किया उन्होंने अलग अलग राग अलापने वालों को एक सूत्र में बांधने की चेष्टा की यह तो ऊपर कही चुके हैं कि वर्ण विद्वेश के विष को दूर करने के लिए उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना की